विक्रांत ने अपनी घड़ी की ओर नजर डाली अब जिया की मैरिज पार्टी में जाने का वक्त हो चला था सो विक्रांत फटाफट फड़ उठकर अपना हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े सही करने लग गया वो अपने पुलिस यूनिफॉर्म में ही जिया की शादी में जा रहा था विक्रांत जिया की शादी में यही सोच कर जा रहा था कि वो वहाँ पर सिंपल खाने पीने का इंतजाम होगा फटाफट खाना खाकर वो वापस ऐसी ऑफिस आ जाएगा और अपने काम में लग जाएगा लेकिन विक्रांत को आज अदृश्य शक्ति द्वारा पहाड़ कोडव दिया गया था क्या पता इस शादी में ही उसे केस से जुड़ा कोई बड़ा क्लू मिल जाए या कि शादी शहर के सबसे शानदार होटल में से एक होटल रिजेंसी में हो रही थी ये होटल काफी बड़ा था मुंबई के सबसे महंगे होटल में से एक था होटल का लॉन रंग बिरंगे झालरों से जगमगा रहा था एक साइड में काफी तेज आवाज में म्यूजिक बज रहा था जहाँ काफी लोग डांस कर रहे थे होटल का पूरा लोन मेहमानों से भरा हुआ था जिया उस वक्त स्टेज पर अपने होने वाले पति के साथ खड़ी थी लगातार लोग स्टेज पर आते जा रहे थे और नवविवाहित जोड़े को गिफ्ट देने के साथ कांग्रेट्स करते हुए निकलते जा रहे थे जिया ने सुर्ख लाल और हल्के ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था गले में सोने का बड़ा सा हार और कानों में बड़े बड़े झुमके भी पहने हुए थे इस वक्त उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था उसके चेहरे की डिम्पल वाली मुस्कान हर किसी का दिल चुराने के लिए काफी थी जैसे जिया की नजर खुद की तरफ आते विक्राम की ओर पड़ी वो खुशी से झूम उठी उसने हाथ से इशारा करते हुए विक्रांत को अपने पास बुला लिया विक्रांत के उसके करीब पहुंचते ही उसने कहा मुझे तो लगा कि तुम आओगे नहीं हैं? कैसे ना आता? अब तुमने मुझे अपनी शादी पर बुलाया तो भला मैं कैसे नहीं आऊंगा अच्छा क्या बात है अरे ये तुम्हारे बाल बाल क्यों हटवा दिया तुमने जिया ने विक्रांत के सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा इससे पहले उसने विक्रांत को इस तरह बिना बालों के कभी नहीं देखा था और विक्रांत ने आज सिर पर टोपी भी नहीं लगाई थी तो so, उसकी नजर बालों पर पड़ गई अरे एक्चुअली कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ते वक्त उनसे लड़ना पड़ गया तकरीबन तीस चालीस थे और इधर में अकेला सबको पीटते पीटते मैं भी थोड़ा घायल हो गया सिर में चोट लगी थी और आठ दस टांके लगे थे इसी चक्कर में बाल हटवाना पड़ा अब तो काफी ठीक हो गया है अरे ओह गॉड तो तुम तुम हॉस्पिटल आ गए होते मैं तुम्हारे टाके लगा देती जी ने थोड़ी चिंतित होते हुए अब पुलिस स्टेशन में फ्री में टांके लगते हैं और हॉस्पिटल आता तो पैसे लगते हैं विक्रांत जोर से हंसते हुए कहा अरे कोई नहीं मैं तुम्हारा इलाज फ्री में कर देती अगली बार आ जाना जिया ने हंसते हुए कहा मतलब तुम चाहती हो कि मुझे चोट लगती रहे अरे नहीं मेरा मेरा ये मतलब नहीं है जिया ने हंसते हुए कहा तुम तो हमेशा किसी न किसी से भिड़ते ही रहते हो अरे भाई मुजरिम पकड़ना है तो आराम से पकड़ो मना किसने किया है लेकिन मारपीट करने की क्या जरूरत है भाई अब इतनी आसानी से मुजरिम पकड़ में आ जाते तो क्या बात थी फिर तो पुलिस की जरूरत ही नहीं होती ने हंसते हुए तो कहा अरे पता है की पिटाई की थी तब तुम्हें तो बहुत डर गई थी उधर तुम उन्हें पीट रहे थे और इधर में डर के मारे काप रही थी और वो जो रौनित था वो वो मुझे समझाए जा रहा था मैं, मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती जिया ने जोर जोर से हंसते हुए कहा उसके साथ ही विक्रांत भी जोर से हंसे जा रहा था अरे ये सब तो नॉर्मल है अब क्या करें हम जब कोई आसानी से बात मान जाए, तो फिर मारने पीटने की क्या जरूरत है हाँ, और पता है, जिया अभी भी जोर जोर से हंसे जा रही थी जब मैं वहां से वापस लौटकर आई तो मैंने ये सब बात अपने फ्रेंड्स तक बताई तो वो कह रही थी कि यार मेरी इस पुलिस वाले सेटिंग करा दे फिर तो मैं रोड चलते घुंडो को रोज पीटती फिरंगी विक्रांत फिर से ठाका लगाते हुए हंस पड़ा अभी ये दोनों आपस में बातें करते हुए हंसी रहे थे कि अचानक से म्यूजिक बजने की तेज आवाज आनी बंद हो गई। अब पूरे लोन में सिर्फ लोगों के बातचीत करने की ही आवाज सुनाई दे रही थी विक्रांत ने सिर उठाकर देखा तो सामने से तकरीबन दस बारह लोग उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे एक तकबन पचपन साठ साल का आदमी सफेद रंग के सूट में आगे आगे बढ़ता चला रहा था और उसके अगल बगल दस बारह आदमी ब्लैक सूट और काले चश्मे में चले आ रहे थे साफ पता लग रहा था कि ये सूट और काले चश्मे वाले आदमी बॉडीगार्ड्स हैं। विक्रांत इस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही आदमी को पहचान रहा था जो कि उस अधेड़ आदमी के बगल में चलता हुआ आ रहा था ये रोहित अग्रवाल था और जिस हिसाब से वो उस अधेड़ आदमी और 10-12 बॉडीगार्ड्स के साथ यहाँ आ रहा था उसे देखकर विक्रांत ने तुरंत अंदाजा लगा लिया की ये आदमी और कोई नहीं बल्कि रोहित अग्रवाल का बाप और अग्रवाल कॉरपोरेशन का मालिक रमाकांत अग्रवाल है रोहित को देखकर देखकर जिया जिया भी काफी परेशान ये ये यहां क्या करने आया है? डर के के मारे विक्रांत विक्रांत पीछे कर खड़ी हो उसे यहां चौक उठा एक पल के लिए उसकी धड़कन तेज होगी कहीं इसे भनक तो नहीं लगी कि मैं किडनैपिंग केस पर काम कर रहा हूँ और ये यहाँ पर मुझे सबक सिखाने के लिए आया है ये सोचकर विक्रांत अपने गैंगस्टर वाले अवतार में आ गया वो अपनी छाती और चौड़ी करके खड़ा हो गया लेकिन विक्रांत का अंदाजा गलत था रमाकांत सीधे ही स्टेज की ओर चढ़ के उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिर जिया की तरफ आंखों से इशारा करते हुए अपने बेटे से बोला बेटा यही है ना वो लड़की अब तक यहाँ और सभी उसे पहचान थे। सबके सब डर के मारे अपनी जगह आरोप मूर्ति बनकर खड़े हो गए थे किसी के भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी की वो रमाकांत अग्रवाल के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखा सके डैड प्लीज आप इसमें मत पड़िए मैं मैनेज कर लूंगा रोहित ने जवाब दिया अरे कैसे ना पढ़ू बेटा तुमने दो लाख रुपए गवा दिए इस लड़की के पीछे और ये फिर भी तुम्हारे साथ नहीं है ऐसे तो तुम अग्रवाल खानदान की ना कटवा दोगे बेटा इतना कहने के बाद रमाकांत ने जिया की ओर नजर डालते हुए कहा लड़की हमारे घर की बहू बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है चलो बेटा मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना रहा हूँ फिर रमाकांत ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखो बच्चे मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता तुम बस अपना प्राइस बोलो और पैसे लेकर यहाँ ऐसी जाओ ये लड़की हमारे घर की बहू बनेगी विक्रांत ये सुनकर शॉक्ड रह गया